नो पुन सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति, शांति व्रेतारण्य उपनिषद की अट्ठारहवीं कक्षा ब्रेतारण्य उपनिषत के द्वितीय अध्याय का पांचवां ब्राह्मण चल रहा है और इसकी पीछे पन्द्रह पंडिकाएं हमने देखी थी प्रसंग याजवल के और मैत्री संवाद का है याजवल के अपनी पत्नी मैत्री को मैत्री की इच्छा होने पर अध्यात्म विद्या का उद्देश्य दे रहे हैं कि मैं क्यों प्रव्रज्ञा कर रहा हूं किससे व्यक्ति अमृत हो सकता है तो पिछले ब्राह्मण में भी चौथे ब्राह्मण में भी उन्होंने कुछ बातें कही थी आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवति अपनी ही कामना मुख्य होती है उसी को लेकर के हर व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया प्रत्येक प्राप्ति प्रत्येक इच्छा अनिच्छा होती है निरपात रूप से सब हमारी प्रत्येक प्राप्ति प्रत्येक इच्छा प्रत्येक अनिच्छा अपने को केंद्रित हो करके होती है और वो अपने को केंद्रित करके हमें करनी भी चाहिए आत्मा का वास्तविक हित जिसमें है उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए अपने को केंद्रित करके हर व्यक्ति चल रहा है लेकिन उससे अपना हित तो होता है या नहीं होता है इसमें अंतर है हर व्यक्ति बल प्राप्ति के लिए भोजन करता है स्वस्थ रहने के लिए भोजन करता है स्वाद के लिए भोजन करता है लेकिन वो वैसा भोजन है या नहीं है ये अलग अलग होता है सबका भोजन वैसा नहीं होता है तो इसी तरह हर आत्मा अपना हित चाहता है अपने हित के लिए कार्यरत है लेकिन वो जो जो करता है उन सबसे जो जो इच्छा करता है उससे जो जो प्राप्त करता है उससे उसका हित होता ही हो यह अनिवार्य नहीं है नहीं भी हो सकता है कि उनके अपने अपने ज्ञान पर निर्भर करता है तो जो शुद्ध रूप से आत्मा का हित कर पाते हैं शुद्ध ज्ञान से अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं जहां हानि होती है उन चीजों को हटाते जाते हैं वो अपना आत्मा का पूर्ण कल्याण कर पाते हैं इसलिए इस संसार में रहते हुए आत्मा ही दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या सितव्य है उसको ही केंद्र बना लेना चाहिए उसके लिए ही जो हित कर है उसी को हम करेंगे जैसे कोई राष्ट्रभक्त कुछ भी करेगा तो राष्ट्र को ध्यान में रख करके करेगा राष्ट्र के बारे में सोचेगा मनन करेगा सब कुछ और जो भी करेगा राष्ट्र को केंद्रित रखेगा कोई धर्म को लेकर चल सकता है कोई किसी पुस्तक को लेकर चल सकता है कोई किसी महापुरुष को किसी को भी लेकर के चल सकता है उसके केंद्र में वही बना रहता है और उसके चारों ओर ही उसका सारा चिंतन सारे विचार सारी इच्छाएं सारी अनिच्छाएं घूमती रहती है तो मूलतः आत्मा के ही चारों ओर ये सारा का सारा घूमता है और ये सृष्टि भी परमात्मा ने आप, आत्मा के लिए ही बनाई है और हम आत्मा परमात्मा का स्मरण करते हैं उसकी स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं वो भी आत्मा के लिए अपने लिए करते हैं मुक्ति की प्राप्ति भी अपने लिए करते हैं वेदादि शास्त्रों का अध्ययन भी हम अपने लिए करते हैं अपने लिए ही सब कुछ करते हैं तो ये एक तथ्य उन्होंने रखा और कोई इस भ्रांति में हमें प्रस्तुत करे कि मैं आपके लिए ये कुछ कर रहा हूं तो उसमें हमारे को सावधानी रहना चाहिए ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो केवल हमारे लिए कुछ कर रहा हूं ठीक है व्यवहार में कथन होता है ऐसा पर उसका अंततः अपना प्रयोजन भी रहेगा हाँ वो हमारा हित करते हुए अपना हित कर रहा है ये अच्छा है माना जा सकता है वो प्रशंसनीय है वो अपना हित करते हुए दूसरे का भी हित कर रहा है हमारा हित कर रहा है इसलिए हम पसंद भी करते हैं उसको अच्छा भी मानते हैं लेकिन ऐसा समझें कि ये केवल हमारे लिए कर रहा है और अपने लिए कुछ भी नहीं है इसका ऐसा कभी भी नहीं होगा तो ये एक उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण दिया मानव मन को बताने के लिए आत्मा के स्वभाव को बताने के लिए एक मूल तत्व उन्होंने बताया और पांचवें ब्राह्मण में मधु विद्या का उल्लेख किया कि किस प्रकार से सब चीजें हमारे लिए मधुर रूप हैं प्रिय हैं प्रिय होनी चाहिए हमें और वो भी हमें प्रिय समझते हैं वो ऐसी बनी है कि उससे हमारा हित होता है हमारा प्रिय होता है चाहे वो पृथ्वी हो चाहे जल हो चाहे कुछ भी चीजें हो सारी की सारी चीजें मधु बनी हुई है हमारे लिए वो मधु है और उनके लिए हम मधु हैं प्रिय हैं वो हमारा हित करती है ये सृष्टि ऐसी बनी हुई है ऐसी किसी ने बनाई है एक बहुत बड़ी दृष्टि है ये मधु विद्या की हर चीज को वो ऐसा ही देख रहा है कि इससे मेरा कल्याण हो सकता है इससे इसमें मेरा हित छुपा हुआ है ऐसा सोचता रहता है वस्तुओं के लिए व्यक्तियों के लिए ठीक है उपयोगता और उपयोग करने का तरीका यह तो भिन्न भिन्न होता ही है और उसके आधार पर हम हानि भी उठा लेते हैं वस्तुओं से व्यक्तियों से लेकिन हैं वो हमारे हित के लिए हमारे हित के लिए हो सकती हैं हम दूसरे के हित के लिए हैं हित के लिए हो सकते हैं ये सारा मधु मधु प्रिय और हित प्रिय प्रिय सब कुछ मधु मधु ऐसा इन्होंने एक उपदेश दिया था और उसको अंत में आत्मा और परमात्मा तक ले जाकर के छोड़ा था आत्मा के लिए मनुष्य के लिए ये सब प्राणी मधु हैं और सब प्राणियों के लिए मनुष्य भी मधु है प्रिय है हितकर है ऐसा ही एक हमारा परस्पर का व्यवहार है तो अब इस मधु विद्या को पहले भी किसी ने कहा था वो उल्लेख एक प्रमाण के रूप में कहे जा रहे हैं और इससे संबंधित कुछ बातें और यहां पर आगे कही गई तो बृहदारण उपनिषद के द्वितीय अध्याय के पांचवे ब्राह्मण की सोलहवीं कंडिका से आज का प्रारंभ करते हैं तो लिखा है इदम्बई तत्मधु तन मधु ये वही मधु है ये जो भी पीछे बताया पिछली पंद्रह कंडिकाओं में वो जो मधु विद्या थी जो मधु था प्रेम था स्नेह था हित की भावना थी ये वही मधु है वही मधु विद्या है इदम्बई तन मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्याम उच दध्यंग आथर्वण ने नाम है व्यक्ति का दत्यं और अथर्वण अथर्वा से संबंधित उसके पौत्र पुत्र वगैरह तो उसने अश्विभ्याम उचन अश्विनी कुमारों के लिए कहा अश्विनी कुमार भी देवता माने जाते हैं देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं देव और हमेशा जोड़े में ही आते हैं ये यानी अश्विन द्विवचन में ही प्रयोग होता है इनका जोड़ा है हमेशा दो ही माने जाते हैं तो इसको कई लोग प्राण अपान के रूप में भी लेते हैं बहुत तरह से इसकी व्याख्याएं की जाती हैं तो लेकिन ये देवताओं के भिषक हैं देवताओं के चिकित्सक हैं देवता रूप हैं ये भी तो अश्वियों के लिए दध्यंग आथर्मण ने इस मधु विद्या को कहा था बताया था तदित ऋषि पश्चिम अवोचत तो इसको देखते हुए ऋषि ने कहा अब आगे एक वचन दिया है ऋग्वेद का मंत्र है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूत्र का 116वें सूक्त का 12वां मंत्र है उसका उल्लेख ये जो चर्चा है दध्यंग दध्यंगणी वाली वो इस मंत्र के अंदर संकेत के रूप में आई है तदमा नरा सनये दंस उग्रम आविष्कृणोमी तन्यतुर्न वृष्टि तो उसको इस अथर विद्या को इस मधु विद्या को तुम दोनों के लिए मनुष्यों के लिए जो दो यहां पर द्विवचन के अंदर दिया अश्विनी कुमारों की दृष्टि से ये कथन है ऋषि तो ने उसको उनके लिए तुम दोनों के लिए मनुष्यों के लिए या नरों के लिए नेताओं के लिए जो आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए जो सतत गतिशील है अन्य प्राणी गतिशील नहीं होते ऊंचे नहीं बढ़ते नर यानी मनुष्य ही ऐसा है जो आगे बढ़ने वाला है उसके लिए इस विद्या को कहा तद्वा सनये सनय धन के लिए ऐश्वर्य के लिए बढ़ाने के लिए दसर कर्मों को दसर उग्रम आविष्करणों में उसके लिए उग्र कर्मों में आविष्करणों में आविष्कृत करता हूं एक उग्र कर्म बताया गया है तन्तु न वृष्टिम और वो तन्तु बादल वो हमारे लिए वृष्टि को फैलाए वृष्टि को दे एक ऐसा उग्र कर्म कहा जिससे हमारे लिए वृष्टि हो जाए बारिश हो जाए कर्म उग्र है कठिन है लेकिन उससे वृष्टि की तरह से हमें आनंद मिलता है हमारे लिए वर्षा हो जाती है दध्यंग मधु आथरवण वाम अश्वाय शीर्षणा प्रयत इम उच तो दध्यंग अथर्वण जो था जिसने जिसको इस मधु को तुम दोनों के लिए अश्वस्य शीर्ष घोड़े के सिर से प्र इम उच इस बात को कहा तो दध्यंग अथर्वण ने अश्विनों के लिए अश्विन के अश्वि कुमारों के लिए कहा अश्विनी के लिए कहा तो उसमें ये कथा साथ में जोड़ी जाती है इससे संकेत लेके कि उन्होंने इस विद्या का कथन घोड़े का सिर लगा करके किया तो उसके लिए अब कथा है इसमें कितना वास्तविकता होगी वो तो अलग है तो इनको ये था कि ये अपनी विद्या को दे नहीं सकते थे देते तो बोलते तो उनका सिर फट जाता तो अश्विनी कुमार चिकित्सक थे तो शल्य चिकित्सक भी थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके सिर पर घोड़े आपके गर्दन पे घोड़े का सिर लगा देते आपका सिर उठा के इधर रख देते हैं घोड़े का लगा देते हैं उस सिर से आप हमारे को उपदेश दे दो और फिर उपदेश देने से आपका सिर फट जाएगा वो हट जाएगा हम वापस आपका सिर आपके लगा देंगे इस तरह से कुछ कथन आते अथवा इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं कि ये पढ़ाने वाले थे दत्क उपदेश देने वाले थे अश्विनी कुमार सुनने वाले थे तो बोलने वाले को सुनने वालों के स्तर पर आकर के बोलना चाहिए एक बोलने वालों के लिए निर्देश कि वो तो इस तरह से बोले कि सुनने वालों को समझ में आ सके अगर बड़े बड़े व्यक्ति छोटे बच्चे को वो चार पांच साल का छह साल का बच्चा है वो कुछ बात पूछता है तो उसको किस ढंग से बताएंगे भले उनके पिता महाविद्यालय में प्राध्यापक हो प्रोफेसर हों वैज्ञानिक हों कितने बड़े हों किसी विषय के लेकिन बच्चे को बताने के लिए तो बच्चे जैसा बनना पड़ता है नहीं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा उसका भी एक प्रतीक संकेत यहां से मिलता है कि जो सुनने वाला है उसके अनुरूप बन के हमें बताना पड़ेगा बताना चाहिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा उनको तो यहां एक उग्र उपदेश दिया उग्रम दशरम आविष्करणों में उग्र शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर नहीं तो व्याख्या करने तो उग्र उपदेश दिया लेकिन जिसे वृष्टि होती है और वृष्टि के समान शांति देने वाला है बारिश के समान तो पीछे ये जो मधु थी किसी के साथ मधु व्यवहार करना कठिन होता है सरल होता है मधुर व्यवहार करना सरल होता है और अमधुर व्यवहार करना क्रोधी व्यवहार करना वो सरल होता है या कठिन होता है विचार की बात हो गई हमें तो अच्छा लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे से कोई मधुर व्यवहार करे तो बहुत अच्छा लगता है उस मधुर व्यवहार में सम्मिलित होना निसंदेह सरल है लेकिन मधुर व्यवहार करना ये अनेक स्थलों पर बहुत कठिन होता है किया ही नहीं जा सकता ऐसा हो जाता है नहीं जा सकता यानी हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं जिसने हमारी बहुत हानि की हो जिसने हमारा अहित किया हो जो समझाने पे भी नहीं समझ रहा हो ठीक है अप्रिय आचरण कर रहा हो मान नहीं रहा हो अब मत व्यवहार करे बड़ा इतिहास हो पुराना कई पीढ़ियों का इतिहास हो देशों की भी कई कई पीढ़ियां निकल जाती हैं आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ व्यवहार पिछली पीढ़ियों ने किए सदियों ने ऐसा ऐसा किया जो भी हुआ वो सब भी हमारे साथ में रहता है और उस सबके साथ में चलते हुए अब मधुर व्यवहार करना बड़ा कठिन हो जाता है किया ही नहीं जा सकता वो मधुर रह ही नहीं सकता उसके साथ में ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है लेकिन ये मधुर करने व्यवहार के लिए यहां उपदेश दिया और हमारे सृष्टि के साथ में हम मधुर व्यवहार करें मधुर चीजों इन चीजों को मधुर समझते हुए करें तो ये अपने आप में एक उग्रताप है एक कठिन है सबके साथ में कुछ के साथ तो प्रिय हो ही जाते हैं जो हमारे साथ प्रिय हैं उनके साथ तो प्रिय होना बहुत आसान होता है हर कोई कर लेता है कितना ही गुस्से वाला हो? सामने वाला हितैषित लग रहा है तो उसके साथ प्रिय व्यवहार एकदम कर लेगा एकदम कर लेगा बड़ा अधिकारी आएगा तो एकदम सारा गुस्सा निचले अधिकारी पे जो निचले कर्मचारी पे जो गुस्सा निकल रहा था वो एकदम बड़े अधिकारी के आते ही चुप जो, जो पूछ पीछे उठा रखी थी वो नीचे आ जाती है दुबक जाती है पूछ तो ये तो एकदम बदलाव हो ही जाता है लेकिन सबके साथ में मधुर व्यवहार करना कठिन कार्य लेकिन कर लेते हैं तो यह है वृष्टि का एक आनंददायक है बारिश के समान संतोष शांति सुख को देने वाला है तो ये ऐसा उपदेश अश्विनी कुमारों को उन्होंने दिया था अश्व का सिर लगा करके और अश्व शब्द से तीव्र गति का भी अर्थ लिया जाता है कि बहुत तीव्र गति अश्विनी कुमार इसमें भी वहां पर व्याप्ति और अशुंग व्याप्त आदि अर्थ लेते हुए करते हैं अश्व का सिर जैसे वो गतिशील है ऐसे गतिशील होते हुए उनको उद्देश्य दिया गया आगे देखिए सत्यवीं कंडिका इसकी प्रथम पंक्ति फिर वैसी की वैसी है जैसी 16 में थी इदम्बई तन मधु दध्यंग आथरवण अश्विभ्याम उवाच ये वो मधु विद्या है जो दध्यंग आथरवण ने अश्विनी कुमारों को दी तदे तत् ऋषि पश्चिम उवाच इसको देखते हुए ऋषि ने फिर कहा एक और वचन मिलता है यह भी ऋग्वेद का है ऋग्वेद प्रथम मंडल के एक सूक्त का 22वां मंत्र अश्विना अश्विनऊ मतलब दधीचे अश्वम शिरा प्रति ऐरयतम अब यहां पर अश्विनऊ अश्विनी कुमारों ने आथर्वणाय दधिचे आथर्वण जो दधीची था दध्यंता दधीची था उसके लिए अश्वम सिर अश्व के सिर को प्रति ऐरतम उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया उसको अश्व सिर हो जाए ऐसा उसको प्रेरित किया अब उसको एक तरह से कि उसको उसका सिर लगाया इस रूप में भी अर्थ लेते हैं और उनके उसको अश्व के उसके सिर की उसको प्रार्थना की उत्सुक किया जैसे कि कोई शिष्य अध्यापक को प्रेरित कर देता है जिज्ञासा व्यक्त करता है जानने की इच्छा करता है मैं ये पढ़ने आया हूं मैं ये जानना चाहता हूं तो वो उसको उत्सुक कर देता है अध्यापक को बताने के लिए तो ऐसे अश्विनी कुमारों ने गद्यांग आथर्वण के सिर को ज्ञान को मस्तिष्क को, को प्रेरित कर दिया कि आप मेरे को बताओ उत्सुक कर दिया उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की तवाम मधु प्रवोचक तो तुम दोनों के लिए उन अश्विनी कुमारों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए उसने मधु विद्या को कहा सवाम मधु उसने तुम्हारे लिए इस विद्या को कहा कैसे रिताय तु रितायन त्वाष्ट्रम रितायन यानी सत्य का पालन करते हुए मर्यादा का पालन करते हुए तो त्वाश्रम यानि त्वष्टा से संबंधित ब्रह्म तो ब्रह्म को भी कहा जाता है ब्रह्म से संबंधित नियम का पालन करते हुए उससे संबंधित तुम्हारे को कहा यत कक्षम बाम इति जो, ये जो कक्ष है कक्ष में रहने वाला यानी में छुपा हुआ जो है गुप्त है उसको तुम दोनों के लिए उसने बताया बाम इति तो इन कर्मों को ये जो दस्र है ये दस्र मतलब कर्म को तुम्हारे लिए कहा दसर क्षीण अर्थ में भी आता है तो जो दुखों की निवृत्ति के लिए कर्म है ऐसी चीज तुम्हारे लिए उसने कही ये मधु विद्या के लिए ही कहा जा रहा है मधु विद्या ऐसी विद्या जो कि हमारे दुखों का क्षय कर देती है दुखों को क्षीण करने वाली है ऐसा वो कर्म है आगे फिर कहा इदम वही तन मधु दध्यंग अश्विभ्याम उच वो ये मधु विद्या है जिसको दध्यंग अथर्वण ने अश्वियों के लिए कहा तदे तत् ऋषि पश्चिम अवोचा जिसको देखते हुए ऋषि ने ये कहा फिर ये एक वचन आया ये वचन कहा है ये उपलब्ध नहीं होता है आगे देखिये पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुर शब्द जो है पुरी के लिए आता है नगर के लिए आता है तो उसने कोई एक है जिसने द्विपद पुरश्चक्रे दो पैर वाले पुरी, वाली पुरी को बनाया द्वितिया का बहुवचन है द्विपद दो पैर वाले पुरियों को बनाया यानी शरीर है पूरी के से अभिप्राय यहां पर है दो पैर वाले शरीरों को यानी मनुष्यों को बनाया पुरस्क्रे चतुष्पद और चार पैर वाली पुरियों को भी उसने बनाया ये चौपाये जो है प्रतीक रूप में है बाकी सारे पैर वाले भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे ये सभी प्राणी आ गए पुरस् पक्षी भूतवा पुरह पुरुष आविशत इति तो सब पक्षी भूतवा और इस पूर्व में इन पुरों में वे पक्षी हो करके पक्षी के समान गतिशील हो करके अंदर जैसे पक्षी कहीं भी प्रवेश कर जाता है वायुमंडल में कहीं चला जाता है ऐसे गतिशील हो करके पुर पुरुष आविशत इति ये पुरुष उस पुर में इन पुरों में प्रवेश कर गया उसने इनको बनाया और वो इनमें प्रवेश कर गया इनमें वो विद्यमान है ऐसा वो एक कोई भी है वो कौन है उसको आगे बता रहे हैं सवा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषय ये जो पुरुष है यानी ये ब्रह्म के लिए कहेंगे परमात्मा के लिए कहेंगे लक्षण इस तरह के हैं इसलिए तो सवा अयम पुरुषः वह यह पुरुष ब्रह्म सर्वासु पुरुष सभी इन पुरियो में शयन करता है रहता है नई नय किंचना अनावृतम कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे ढका हुआ नहीं हो वो इनमें प्रविष्ट भी है प्रवेश किया हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे ढका हुआ न हो अर्थात वो सबके चारों ओर व्याप्त है अंदर तो है ही वो आगे भी बताएंगे वो सबके चारों ओर व्याप्त है ईश्वर की सर्वव्यापकता को बता रहे न किंचना अनावृतम नई नय न वो किसी के अंदर नहीं है ऐसा भी नहीं अंदर से अंदर गया हुआ है और बाहर से बाहर है और उसी ने इन सब प्राणियों के शरीरों की रचना की है दो पायों की और चौपायों की उस परमात्मा के लिए कहा जा है अब इसका मधु विद्या से कैसे संबंध जोड़ेंगे कि चूंकि उस परमात्मा ने इस, इन सबको बनाया है उसने इनमें परस्पर मधुरता को दे करके बनाया है एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया है हित अवश्य जुड़ा हुआ है शत्रुता नहीं जुड़ी हुई है उनमें हित जुड़ा हुआ है उसी दृष्टि से सारी वस्तुएं बनाई गई हैं हमारे हित के लिए तो हम भी वैसा ही इसको देखें इस पृथ्वी को सृष्टि को अपने हित की दृष्टि से देखें हमारे हित के लिए बनाई है। हम ये ना समझें कि ये सृष्टि या प्रकृति ये संसार हमारे को दुख देने के लिए बनाया जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो यही सोचने लगता है ये परमात्मा ने हमारे को दुख देने के लिए बनाया है ये सृष्टि दुख देने के लिए बनाइए दुख देने के लिए भूख को पैदा किया है भूख से कष्ट होता है परमात्मा भूख नहीं बनाता तो कितना अच्छा रहता दुनिया परेशान नहीं होती और कुछ नहीं तो ये शरीर ही नहीं बनाता तो सब आराम से रहते ना कष्टी क्यों होता है दुख में भी जन्मोत्पत्ति ये जन्मली लिप मिलाए तो दुख है संयोग है तो दुख है ये जो सब हम इधर उधर अन्य शास्त्रों में पढ़ते ही है वो अपनी जगह होते हुए भी हमारी दृष्टि कई बार ऐसी बन जाती है सोचते सोचते ये दुख रूप है तो त्याच है हाँ इसमें दुख है इसमें कोई दो राय नहीं है वो एक विवेकी की दृष्टि से है इसमें दुख मिश्रित है लेकिन ये दुख के लिए नहीं है जैसा कि योग दर्शन में भी आया था दृष्टा और दृश्य के स्वरूप को जनाने के लिए है ये संयोग हमारे को मुक्ति देने के लिए है ये ये सकारात्मक दृष्टि ये हमारे हित के लिए है सारा दुख तो है इसमें छोड़ना भी है इसी में रमना नहीं है इसको साधन को साधन के रूप में देखना है तो ये इसमें मधुत्व आया कहा से मधुरत्व आया कहा से कैसे ये सारा समायोजन है कि सब एक दूसरे के लिए हितकारी हैं हितकारी हो सकें इसलिए ये ऐसे बनाए गए हैं बच्चे माता पिता के लिए माता पिता के लिए बच्चे और प्रकृति वनस्पतियां हमारे लिए हम वनस्पतियों के लिए ऐसे जो सारा सामंजस्य बना हुआ है क्यों कैसे हो पाया क्योंकि उस परमात्मा ने ही दो पायों को चौपाइयों को बनाया है वो ही इनके अंदर विद्यमान है वो ही इनको आवृत करके ठहरा हुआ है इनके अंदर भी विद्यमान है तो ऐसा वो परमात्मा तो उसका मधुरता का संबंध ये ब्रह्म के साथ में जोड़ा जा रहा है परमात्मा के साथ में जोड़ा जा रहा है और किसी की ऐसी ताकत नहीं कि वो इनको कर सके ऐसा तालमेल बना सके जो इतना विचित्र तालमेल है परस्पर सहयोग वो और कोई नहीं बना सकता सामर्थ्य नहीं है हम अपनी अज्ञानता से उस उसको तोड़ते रहते हैं दुखी होते रहते हैं दुखी करते रहते हैं लेकिन परमात्मा ने तो इसको इस तरह से बनाया है कि हम आपस में सहयोग कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं मधु बना सकते हैं जिससे परमात्मा का वर्णन किया आगे देखिए एक और वचन बोलते हैं प्रथम पंक्ति बिल्कुल वैसी ही है इदम तन मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्याम उच दध्यंगण ने अश्विन को ये कहा तदेत ऋषि पश्चिम उऋषि ने उसको देख करके कहा अब ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ यहाँ से लेके आगे हर यता दश इति ये ईग्वेद का मंत्र है छठे मंडल के सैतालीसवें सूक्त का अठारहवा मंत्र तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ तदस्य रूपम प्रति ये जो रूप रूप दिखाई दे रहे हैं सारे एक एक रूप रूप रूप मतलब प्रत्येक रूप ये रूप वो रूप पर्वत का पहाड़ का नदी का पेड़ का ये जो विविध रूप संसार में दिखाई दे रहे हैं हमारे ये सब क्या है प्रतिरूपो पर जैसे कि उसके प्रतिरूप बने हुए हैं ये जो एक एक रूप है वो उसका प्रतिरूप बना हुआ है जैसे प्रतिबिंब होता है प्रतिरूप होता है वैसा क्या वैसा बना हुआ है एक दृष्टि से लगेगा कि ये सारा है तो क्या परमात्मा इसी रूप वाला है ये सारा उसी का प्रतिबिंब है प्रतिरूप है प्रतिरूप कहते हैं प्रति च्य, प्रति कहते हैं छाया प्रति बोलते हैं फोटोकॉपी बोलते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी इमेज होती है वो प्रतिरूप छाया के रूप में होती है दर्पण में जैसा दिखाई देता है इत्यादि वैसा का वैसा आ जाता है स्कैन करते हैं तो वैसा का वैसा आ जाता है इत्यादि ये प्रतिरूप की तरह से ये जो जितना रूप है ये प्रतिरूप है प्रतिरूप मतलब किसी दूसरे का रूप है उस जैसा है तो अगर आंखों से जो दिखाई देता है उस रूप में देखेंगे उस तरह से तो ये तो शास्त्र के अनुकूल नहीं है क्योंकि परमात्मा निराकार है उसका कोई रूप नहीं होता है लेकिन फिर भी ये कहा जाता है ये बिल्कुल उस जैसा है जैसे किसी दो व्यक्तियों को भी हम कह सकते हैं ये बिल्कुल उस जैसा है शरीर की दृष्टि से और शरीर की दृष्टि नहीं तो स्वभाव की दृष्टि से भी हम कह देते हैं यह बिल्कुल उसकी नकल है यानी इसका स्वभाव वैसा ही है वैसे उठना बैठना बोलना सोच इत्यादि आंतरिक गुणों को भी हम प्रतिरूप के लिए कह देते हैं ये बिल्कुल उस जैसा है तो समानता केवल बाह्य रूप से ही देखी जाती हो ऐसा नहीं अन्य रूप से भी देखी जा सकती है तो यहां प्रतिरूपता कैसे देखनी है हमें कि पीछे मधुविद्या का प्रकरण चल रहा है और यहां उसको उद्धृत किया है तो मधु में प्रियता और हितता ये जुड़ी हुई रहती है तो जैसे परमात्मा हमारे लिए प्रिय है हम परमात्मा के लिए प्रिय हैं और पर वो हमारा सदा हित करता है हानि नहीं करता है ये संसार भी ऐसा ही बना हुआ है उसका प्रतिरूप है प्रिय है हितकारी है हित के रूप में बना हुआ है जैसे कि परमात्मा का सारा प्रेम यहां पर आ गया जैसे घर परिवार में लौकिक रूप से जैसा कथन करते हैं बोले तो मां का प्रेम कहाँ दिखाई देता है आज भी मां की रोटी मेरे को याद आती है ठीक है मां के बनाए लड्डू याद आते हैं अथवा ऐसी कोई भी मान लीजिए मां ने किसी को बेटे के लिए कुछ बना के भेजा बेटी के लिए बना के भेजा वो कहीं दूर रहते हैं अब उसको खाते हुए क्या दिखाई दे रहा है उसको उसको वो वो चीज नहीं दिखाई दे रही उसको वो मां का प्रतिरूप दिखाई माँ के प्रेम का प्रतिरूप दिखाई दे रही है किसी ने किसी को वस्तु भेजी उपहार भेजा कुछ भी पुष्प भेजा वस्त्र भेजे पुस्तक भेजी तो जिनका बहुत निकट का संबंध होता है प्रेम होता है उनको वो वस्तु वस्तु नहीं दिखाई देती उनको उसमें उनका प्रेम उनकी श्रद्धा उनकी भावना वो सब दिखने लगती है छोटी छोटी चीज में भी लेखनी हो और हो जो भी कुछ भी छोटी चीज हो वो हमारे को उसका प्रतिरूप लगने लगता है अब वो प्रतिरूप वैसा तो प्रतिरूप नहीं होता स्थूल रूप से देखने लगे तो जैसे लड्डू गोल है जैसे लेखनी है ऐसे मां भी वैसी ही होगी ऐसा तो नहीं है तो वहां ये जो प्रतिरूपता है बिल्कुल वैसा का वैसा ये ये भावना के स्तर पर है तो रूपम रूपम प्रतिरूपो भगोवर ये जो सारा रूप रूप है ये प्रतिरूप है उसका क्यों तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा है उसके रूप को जानने के लिए उस परमात्मा के रूप को समझने के लिए ऐसा बना हुआ जैसा कि हम पीछे छांदोग्य में भी देखते आए कितनी जगह पर इन्होंने उस उन बातों को कहा कि संसार को देखते हुए हम उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं इस संसार में परमात्मा के कर्तृत्व को देखते हैं इस संसार में परमात्मा के प्रेम को देखते हैं उसका हमारे प्रति कितना प्रेम है उसने हमारे लिए क्या क्या कैसे कैसे बनाए ये जो हम संसार की वस्तुओं में देखने लगते हैं इससे हम वहां तक पहुंचते ये भी एक तरीका है तो तदस्य रूपम प्रति है उसके रूप को देखने के लिए ये रूप रूप को प्रतिरूप बनाया है उसने मधुर बनाया है उसको इस तरह का बनाया है परमात्मा का प्रेम तो वहीं झलकेगा और बिल्कुल लौकिक व्यवहार में जाते हैं तो तब भी इस बात का कथन किया जाता है कि किसी व्यक्ति में हमारे प्रति प्रेम है उसका पता कैसे लगता है कैसे झलकेगा वो कैसे झलकेगा वो हमारे से कैसे बात करता है उपहार का समय आता है तो वह हमारे को कैसा उपहार देता है कितना देता है ठीक है शादी ब्याह होते हैं उसमें लिया जाता है दिया जाता है और उसमें इसी बात पे तो आकलन करते हैं इसका मेरे प्रति कितना प्रेम है कितनी श्रद्धा है सबसे पहले किसको बुलाया सबसे पहले किसको दिया इसको लेने स्टेशन गए इसको लेने के लिए कर्मचारी को भेजा इसको लेने के लिए घर के बाहर आए इसको छोड़ने के लिए घर के बाहर आए नहीं होता आग्रह नहीं करते इन छोटी छोटी बातों का मेरे को इस कमरे में रखा मेरे को वातानुकूलित कमरे में रखा मेरे को व्यक्ति के पास नहीं है कहीं एसी लगा हुआ है कहीं कूलर लगा हुआ है कहीं केवल पंखा है तो किसको कौन सा कमरा दिया इससे हम आकलन करते हैं ना ये किसको महत्व देता है किससे प्रेम रखता है श्रद्धा रखता है इत्यादि महत्व की दृष्टि से भी होता है सामाजिक कार्यों से भी दुख से बचने के लिए भी होता है ये देखो इनको तो सहन नहीं होगा इसको तो सहन हो, तो हो जाएगा इसलिए भी कुछ चीजों का निर्धारण होता है लेकिन हम आकलन इससे बहुत करते हैं ठीक है इसके प्रति क्या वचन कहे तो ये हम बाह्य रूपों में झलक देखते हैं किसी की उसका हमारे प्रति क्या भाव है वो हम उसके व्यवहारों से देखते हैं प्रतिरूप वहां उसमें झलकता है वो तो ऐसे ये परमात्मा का जो रूप है मधुर रूप है वो कैसे इस रूप रूप में प्रतिरूप वो झलकता है और हमें पता लगता है उसका देखे तो है नहीं देखे तो कुछ भी नहीं है अब किसी का हमारे प्रति बहुत भाव भी हो वो भी हमारे लिए बहुत कर रहे हो लेकिन हमारा ध्यान ही कहीं और है, हम हमें पता ही नहीं लग रहा है कि क्या इसमें स्नेह है प्रेम है छोटे बच्चे को बहुत छोटा हो तो उसको पता भी नहीं लगता है माता पिता की भावना थोड़ा ना पहुंच रही है उसके पास में परोक्ष रूप से पहुंचती भी है लेकिन उसको तो वस्तु दिखाई दे रही है लेने वाले को कई बार वस्तु दिखाई देती है उसको प्रेम दिखाई नहीं देता वो वस्तु किसी ने जैसी भी भेजी मान लो और वो अच्छी नहीं बनी हुई है तो एक जो उसमें प्रेम देखता है उसको तो वो खराब नहीं लगेगी उसको तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी बहुत अच्छी लगेगी और दूसरे को वही खराब लगेगी बोले क्या बना के भेज दिया है उसकी भावना साथ में जुड़ जाए तो वो चीज अलग ही दिखने लग जाती है तो यहां ये जो मधु है सपोर उसमें रूपम रूपम प्रति तदस्य रूपम प्रति उसके रूप को देखने के लिए अच्छी तरह जानने के लिए ये सारा का सारा है प्रतिरूप है ये संसार ही परमात्मा को जानने का हमारे लिए माध्यम बन सकता है आगे इंद्रो माया भी पुर ईयते जो इंद्र है इंद्र जीव के लिए भी कहा जाता है और परमात्मा के लिए भी कहा जा सकता है जीव पर अक अर्थ ले रहा हूं इंद्रो माया भी माया के द्वारा मायाओं के द्वारा यानी इस प्रकृति के द्वारा बुद्धि विचार ये सब चीजों के द्वारा पुरुरूप रूप ईयते बहुत सारे रूपों को प्राप्त करता रहता है एक जीव है उसका अपना स्वरूप जो है वो है लेकिन कभी वो मनुष्य के रूप में आता है कभी पशु के रूप में कभी पक्षी के रूप में कभी वृक्ष के रूप में मनुष्य में भी कभी अलग कभी स्त्री बनता है कभी पुरुष बनता है कभी बच्चा है कभी युवा है कभी वृद्ध है वही तो एक ही इंद्र ये रूप कैसे बदल रहा है माया भी माया के द्वारा इस कार्य जगत के द्वारा प्रकृति के द्वारा प्रकृति को माया कहते हैं विभिन्न रूपों में बदलती है बड़ी विचित्र है माया रहस्यमय है इसके द्वारा हम विभिन्न रूपों में बदलते हैं प्रकट करते हैं इंद्रो माया भी पुर रूप ई ये युक्ता ही अस् हर ये और इसके साथ हर घोड़े शता सैकड़ों दश सैकड़ों कितने सैकड़ों बहुत सारे सौ तो एक होता है ऐसे बहुत सारे सैकड़े हो तो एक अंतिम संख्या कहां जाकर के टिकेगी एक हजार तक जाकर टिक में सौ के बाद में हजार आता है और वो बहुत सारे हों तो सैकड़ों ज्यादा होते होते हजार तक आ जाएंगे तो एक तरफ से दो तरह से इसकी व्याख्या की जाती है आत्मा परक करते हुए कि ये दश शता दस मतलब दस इंद्रियां हैं ज्ञान और कर्मेंद्रियों को लेते हुए दस हैं है दिखने में तो दस हैं लेकिन ये एक एक सैकड़ों हैं एक एक से हम बहुत बहुत जानते हैं बहुत बहुत करते हैं नेत्र एक इंद्रिय लेकिन सैकड़ों यानी सैकड़ों का मतलब यहाँ पर बहुत तो को बताना है सौ ही नहीं होता है वेद के अंदर सौ और सहस शब्द अनेक के अर्थ का वाचक होता है बहु के वच बहुत अधिक कहना चाहते हैं सौ कह दिए हजार कह दिए अनंत के लिए भी कह दिया जाता है बहुत अधिक के लिए कह दिया जाता है तो ये जो दस इंद्रियां हैं वो सौ सौ यानी सैकड़ों चीजों को करने वाली हैं उनके माध्यम से ये कार्य करता है तो युक्ता ही अस्य हरया और ये घोड़े हैं इंद्रियां हमारे घोड़े की तरह से गतिशील हैं, क्रियाशील हैं, साधन के रूप में हैं, और इसको दूसरे ढंग से लेते हैं तो ये जो माया के साथ तो परमा जीव विभिन्न विभिन्न रूपों में आता है और परमात्मा की तरह से परमात्मा के रूप में उसके पास में घोड़े हैं बहुत सारे परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं जिनकी सहायता से वो विभिन्न गतियां करता है उनसे वो युक्त है परमात्मा पर अग्र लिया जाता है और इंद्र का मतलब भी परमात्मा लिया जाता है कि वो जो परमात्मा है विभिन्न माया के रूप में इस प्रकृति से विभिन्न रूपों में यहां पर आ रहा है जो विभिन्न रूप आ रहे हैं परमात्मा के ये कैसे आ रहे हैं माया के सहयोग से प्रकृति के सहयोग से वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है हमारे लिए कहीं जल के रूप में कहीं अग्नि के रूप में तो इसकी थोड़ी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं अयम वही हरयो अयम वही दस सहसा च तो ये ये कौन कौन है हरया ये कौन है घोड़े बोले अनंता यही तो हरी है कौन है अयम अयम फिर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है लेकिन जो प्रसंग में चल रहा है ये परमात्मा ही तो हरी है परमात्मा को हरि नाम से भी कहा जाता है हरिओम परमात्मा को हरि नाम से कहा जाता है हरिहरी बोल इत्यादि इस परमात्मा के लिए हरी शब्द का प्रयोग है हरया हरया कौन है घोड़े कौन है हरी घोड़े के लिए भी कहा जाता है तीव्र गतिशील शक्तिशाली है तो अयम वही हराया ये परमात्मा ही यह घोड़े हैं अयम वही दस सहस्राणी यही ही दस सहस्र हैं दस सहसा एक हजार और उस दस ऐसे व्याख्या की जाती एक हजार और दस पीछे जो कहा गया था शताह दश यहां पर हजार और दस जा हजार है तो शता बहुवचन है और वो बहुवचन का मतलब यहां पर है एक हजार बहुत सारे बहुत, मतलब शताह मतलब एक हजार और फिर उसके और ज्यादा करके दस हजार इन्होंने अर्थ लिया है तो दस सहस्राणी एक हजार दस मतलब एक हो गए और तो एक हजार दस अर्थ करते हैं और बाकी यू हम सीधे देखेंगे तो सहस्राणी चूंकि बहुवचन में कहा गया है तो दश सहस्राणी दश सहस्राणी मतलब दस हजार अनेक के अर्थ में अब दश सहस्र का मतलब क्या है पीछे शत कहा या सहस्र कहा शब्दों का भेद हमें लग रहा है तो उसको कह रहे हैं बहुनी इसका मतलब है बहुत सारे और बहुत सारे कितने बहु नीचा बहुत का मतलब यहां पर अनंत है कोई सीमा ही नहीं है अनंत भी तो बहुत होते हैं जो अनंत होता है उसको एक तो कह नहीं सकते अनेक ही होते हैं वो तो भी बहु होते हैं बहुत सारे होते हैं तो यहां पर शत कह लें शताह कह लें सहस्र कह लें बहु कह लें सबका तात्पर्य क्या है अनंत है तो ये जो घोड़े हैं ये जो हरी है ये कितना है और तो कोई सीमा नहीं है उसकी अनंत है अब ये अनंतता और ये जिस तरह से वर्णन किया जा रहा है तो यहां पर परमात्मा परक अर्थ कर सकते हैं तो जैसा कि पिछले मंत्र में दूसरी पंक्ति में किया था इंद्र का आत्मा परक अर्थ लेते हुए और युक्ता अस् हर यतादश हाँ इसके हजारों सैकड़ों अनंत घोड़े हैं यानी ये परमात्मा हमारे लिए इतने अनंत रूपों में विद्यमान है अनंत रूपों में हमारा सामारी सहायता कर रहा है एक होते हुए भी उसको अनंत क्यों कहा जा रहा है बहुत क्यों कहा जा रहा है क्योंकि विविध रूपों में हमारे साथ क्रिया कर रहा है विविध रूपों में हमारा सहयोग कर रहा है आगे तदे तद वह यह ब्रह्म ब्रह्म शब्द भी आ गया है साक्षात तो इसलिए हरयह ये अयम हरयह ये कौन है ब्रह्म के लिए कहा जाता तदे तद ब्रह्म ये कैसा है अपूर्वम अपूर्व अपूर्व शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं अपूर्व मतलब जिस उस जैसा कोई नहीं है हम जब पहली बार कोई चीज को देखते हैं अद्भुत होती है बोले अपूर्व है ये तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया ये वस्तु आई है बिल्कुल नई आई है आज तक कभी नहीं बनी ऐसी चीज को कहते हैं तो अपूर्व है और दूसरे ढंग से इसका अर्थ करते हैं जिसका पूर्व को इस न हो पूर्व और पर में पूर्व कारण होता है और पर कार्य होता है मिट्टी और घड़ा तो मिट्टी पूर्व है पहले होता है घड़ा बाद में होता है तो पूर्व शब्द कारण के लिए भी आता है और पर शब्द कार्य के लिए भी आता है तो कहा ब्रह्म कैसा है अपूर्वम अपूर्व है यानी इसका कोई कारण नहीं है ये किसी से बना है जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं जिसने ये सब मधु पैदा किया है जो सब जगह व्यापक है सब प्राणियों को उत्पन्न कर रहा है वो कैसा अपूर्व है उसको किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं है ये पहले कभी नहीं था अब आ गया हो ऐसा नहीं है एक कारण रहित है इस सदा से है यानी नित्य है नित्यता को कहा जा रहा है इसका कोई कारण नहीं है अपूर्वम आगे कहा अनपरम, उसका अपर भी नहीं है अन अपर जो दूसरा है वो भी नहीं है अपर का मतलब इसके बाद में कुछ और होता हो इससे भी परे कोई होता हो ऐसा भी नहीं है इसके बाद में कुछ और हो जाता हो ऐसा नहीं है ये अंत तक रहता है अंत तक मतलब अंत वास्तव में कुछ होता नहीं है सदा रहता है और इसके दूसरे दूसरे ढंग से इसका अर्थ किया जाता है कि यह कार्य रहित है जैसे पूर्व और अपर पूर्व मतलब उसका कारण नहीं है और अपर मतलब उसका कोई कार्य नहीं है अर्थात परमात्मा से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है उपादान के रूप में परमात्मा कुम्हार की तरह से घड़ा बना सकता है सृष्टि को बना सकता है ये तो ठीक है लेकिन कार्य का मतलब है कि वो वस्तु उपादान के रूप में हो मिट्टी से जैसे गढ़ा बन गया ऐसे परमात्मा उपादान के रूप में हो और उससे ये सारी सृष्टि बन गई है तो ऐसा नहीं है अनपरम है इसका कोई कार्य नहीं है इससे कोई चीज कार्य वस्तु उत्पन्न नहीं होती है तदे तत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम और इसका शंकराचार्य जी का भाष्य भी मिलता है शंकराचार्य जी ने इस शब्द को ऐसे ही खोला है बिल्कुल वो लिखते हैं अपूर्वम न नस्य कारणम पूर्वम विद्यते इति अपूर्व का मतलब न अस्य अस्य मतलब ऊपर ब्रह्म का ही परमेश्वर ही ले, लेते हुए आ रहे हैं किम बहुना तदे ब्रह्म या आत्मा ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है वो वैसे आत्मा ब्रह्म को एक मानते हैं लेकिन जिस जो आत्मा परमात्मा परक भी अर्थ है जो आत्मा है चेतन है ये ब्रह्म है बड़ा है कैसा अपूर्वम अपूर्व शब्द जो यहां पर लिखा है उसकी क्या व्याख्या है न अस्य कारणम पूर्वम विद्यते इसका कोई कारण पहले विद्यमान नहीं है कारण नहीं है पूर्व नहीं है इसलिए ये अपूर्व है इसमें तो कोई मतभेद है ही नहीं जो परमात्मा को मानते हैं वो तो अनुत्पत्ति धर्म ही है बनता नहीं है उसका कोई कारण नहीं है इसमें तो चाहे त्रैतवाद हो चाहे अद्वैतवाद हो वैत हो उसमें यह तो इस विषय में तो सब एक है ये हो गया अब कहते हैं न अपरम अपरम को खोला कार्यम विद्यते इति अनपरम इसका कोई अपर यानी कार्य नहीं है परमात्मा को कोई कार्य नहीं है क्या मतलब हुआ कि परमात्मा से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है परमात्मा उपादान कारण नहीं है तो अद्वैत के अंदर उस तरह की व्याख्याएं की जाती हैं लोग मानते हैं कि ब्रह्म ही परिवर्तित होकर के कार्य जगत में आ गया जब वो अद्वैत में केवल ब्रह्म को ही मानते हैं ब्रह्म ही परिवर्तित होकर के जीव बन गया उसका अंश है और ये सारा कार्य जगत जड़ जगत भी उसी से बना है ये सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है इस तरह की जो व्याख्या की जाती है यह इनके वचन एकदम स्पष्ट है अन परम कार्थ का इसका कोई कार्य नहीं होता है इसे कोई चीज बनती नहीं है परमात्मा से परमात्मा बनाने वाला है उसमें कोई दो राय नहीं या तो कहा गया है कि सारे पूर्वों को बनाने वाला दो पैर वालों को चार पैर वालों को और सबको बनाने वाला वो है उसका तो स्पष्ट उल्लेख आ ही रहा है और कोई दो राय नहीं है उसमें लेकिन परमात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता ये शंकराचार्य जी भी स्वीकार कर रहे हैं ऐसी इनकी हिंदी में भी जो इन्होंने व्याख्या की है जिन लोगों ने उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा ही अर्थ किया मूल का भी अर्थ किया है भाष्य का भी जो अर्थ किया है इसी रूप में कि परमात्मा का न तो कोई कारण है और न ही परमात्मा का कार्य है और ये बात अन्यत्री हमारे को मिलती है श्वताश्योत्तर उपनिषद के अंदर छ आठवें छठे अध्याय के आठवें उसके अंदर उन्होंने प्रकृति को जीव को और ब्रह्म को तीनों को अलग अलग ढंग से ही एकदम स्पष्ट वर्णन किया है तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उससे पीछे इन्होंने कहा था तम ईश्वराण परमम महेश्वरम तम देवता परमम च दैवतम पतिम पतिनाम परमं तद्विदाम देव देवम भुवनेशम योग्य पूजा के योग्य जो है पृष्ठ संख्या 1030 के ऊपर है उसमें नीचे जो श्लोक है आठवां उसने कहा न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं है और कोई कारण भी नहीं है ये बिल्कुल वही बात है जो यहाँ पर बृहदारण्य उपनिषद में कही गई है अपूर्वम और अनपरम और बाकी तो सब स्वीकार होता ही है न तत् समस्या कश्य दृश्य उससे कम उसके समान या उससे अधिक भी कोई नहीं है कम तो छोड़ी कम तो हैं उससे कम तो बहुत हैं लेकिन उसके समान और उससे बढ़कर के कोई नहीं है जैसा कि योगदर्शन भाष्य में भी आया था उसके तुल्य कोई नहीं है जहां काष्ठा प्राप्ति है अंतिम है सबसे बड़ा सबसे अधिक वो वो है परास विविध ही व उसकी शक्तियां विविध प्रकार से सुनी जाती हैं, अनंत रूप में अलग अलग तरह से सुनी जाती है स्वाभाविक ही क्रिया बलक्रिया उसके ज्ञान बल सारे स्वाभाविक हैं, अन्य किसी से नहीं होते तो वही बात यहां कही तदे तद ब्रह्म ये ब्रह्म कैसा है अपूर्वम अपूर्व तो याचिबल के मैत्री को बता रहे अंतिम उपदेश अंतिम वचन चल रहे हैं कि अपूर्व है उसका कोई कारण नहीं है अनपरम उसका कोई कार्य नहीं है अनंतरम और उसके अंदर कोई नहीं है अंदर कोई नहीं है का मतलब है परमात्मा से सूक्ष्म और कोई नहीं है वैसे हम सब परमात्मा के अंदर ही हैं, और दूसरी दृष्टि से कथन है परमात्मा हमारे अंदर है हम परमात्मा के अंदर आए या परमात्मा हमारे अंदर है। दोनों दृष्टि से क्या देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है किस दृष्टि से परमात्मा हमारे से भी सूक्ष्म है सूक्ष्म होने से वो हमारे अंदर है और जब हम ये अपने लिए कहते हैं कि हम परमात्मा के अंदर हैं वो कथन है परमात्मा सर्वव्यापक है सब जगह फैला हुआ है हम एकदेशी हैं वो हमारे अंदर है और हम उसमें विद्यमान है ये दोनों कथनों में दृष्टि का भेद है दोनों बातें ठीक हैं परमात्मा हमारे अंदर है उसमें हेतु है सूक्ष्म होने से और हम परमात्मा के अंदर है इस कथन में हम परमात्मा से सूक्ष्म ये नहीं तात्पर्य है हम एक देशी हैं इसलिए परमात्मा के अंदर हैं है तो उसी तरह जैसे पानी के अंदर कोई रुई का गोला हो कोई कागज पड़ा हुआ हो तो कागज में पानी है कारण पानी उससे सूक्ष्म अंदर चला जाता है और कागज पानी में है कारण कागज छोटा है और पानी अधिक है उसके अंदर तो ऐसे ये जो व्यापक संबंध होता है तो जब हम ये कहते हैं कि हम परमात्मा के अंदर हैं उसमें हम सूक्ष्म ये तात्पर्य नहीं होता है वहाँ पे, वो बड़ा है अब जब यहां कहा गया कि उसके अंदर और कुछ नहीं होता है वो तो सबके अंदर है सूक्ष्मता की दृष्टि से अब उसके अंदर कोई नहीं है इसका जब निषेध किया जाता है इसका मतलब है कि परमात्मा से अधिक सूक्ष्म कोई नहीं है कोई चीज परमात्मा से अधिक सूक्ष्म हो इसलिए परमात्मा के अंदर है उसका निषेध किया जा रहा है जो दूसरा भाग है कि परमात्मा व्यापक है और हम उसके अंदर हैं उसका निषेध नहीं किया जा रहा है इससे नहीं तो हम यूं ही अर्थ ले लेंगे कि अनंतरम जिसके अंदर कोई नहीं है तो बोले फिर हम परमात्मा के अंदर नहीं है क्या हम परमात्मा के बाहर हैं नहीं जब यह कहा जा रहा है कि परमात्मा हमारे अंदर है तो हम परमात्मा के बाहर कहां जाएंगे तो प्रसंग के अनुसार तात्पर्य इसी रूप में निकल के आएगा वो वो कहना वक्ता यही कहना चाहता है तो जिसके अंदर कोई नहीं है यानी उससे सूक्ष्म कोई नहीं है अनंतरम अबाह्यम और उसके बाहर भी कोई नहीं है हम उसके बाहर नहीं है हम इतने व्यापक हों कि परमात्मा से भी बाहर फैल जाएं ऐसा नहीं है वो वो सब जगह फैला हुआ अब यह दूसरे ढंग से कहा जा रहा है परमात्मा हमारे बा, अंतर बाहर है बाहर है हम परमात्मा के बाहर नहीं है हम उसके अंदर ही विद्यमान है हमारा घेरा इतना बड़ा हो कि हम उसको व्याप्त कर लें? ऐसा नहीं है हम तो व्याप्त ही हैं। अभ्यम अयम आत्मा ब्रह्म ये ऐसी आत्मा ये ब्रह्म है दूसरी आत्मा ब्रह्म नहीं है ये जो इन लक्षणों वाली आत्मा है वो ब्रह्म है उसको कहना चाहते हैं उस ब्रह्म का उद्देश्य कहना चाहते हैं उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यह निकले और कहा सर्वानुभू सबका जो अनुभव करने वाला है सर्वानुभूत सबको अनुभव करता है सबको जानता है प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक प्राणी को उसकी प्रत्येक क्रिया को उसके प्रत्येक गुण को सबको पूरी तरह से जानता है सर्वानुभू ये भी परमात्मा ही हो सकता है जीव नहीं हो सकता अनुशासनम ये अनुशासन है ये नियम है ये उपदेश है ये परंपरा से चला आ रहा है यही निश्चय है इसके इधर उधर नहीं जा सकते अनुशासन में नियम रहता है इससे इधर उधर नहीं जा सकते ऐसे ये एक अनुशासन है वो ही ब्रह्म है और कोई नहीं है ब्रह्म इन्हीं गुणों वाला है इन गुणों से भिन्न नहीं इनसे विपरीत भिन्न गुण वाला नहीं गुण तो आनंद है परमात्मा में लेकिन इन गुणों के विपरीत गुण कोई लगाने लगे वो नहीं है अनुशासन है ऐसा ही है वो बड़े निश्चात्मक ढंग से याज्ञी बल्के ने मैत्री को यह बात कही बोलो तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं जा रहा हूं तो अब कथा तो यहीं पर ही समाप्त हो जाती है अब आगे का तो कथा बंद रह जाती है कि मैत्री ने क्या किया मैत्री याज्ञ के साथ गई अथवा तो वहीं उसने धन का बंटवारा करवा लिया कात्यायनी के साथ में ये तो यहां लिखा नहीं है और वैसी जैसी पृष्ठभूमि है उसके आधार पे तो जैसी जैसा मैत्री ने रखी थी उससे तो ये प्रतीत होता है कि वो वहां नहीं रुकी होगी जो जानना था वो जाना उसने पतिदेव ने बता दिया यज्ञ बल्के ने पर यहां तो ऐसा लिखा हुआ है हो सकता है उस तरह की कथा हो कहीं और से संकेत मिलता हो कि यज्ञ बल्के ने मैत्री से विदा लेते हुए कहा कि यही मेरा अनुशासन है यही मेरा उपदेश है तो ली इसका मतलब है मैत्री साथ में नहीं गई मैत्री वहीं रह गई तो लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैत्री ने धन का बंटवारा किया हो हो सकता है याज्ञी बल के का निर्णय हो कि भई अब सन्यास लिया है सन्यास में तो साथ साथ नहीं रह सकते पति पत्नी वनपस्थ तक रह सकते सन्यास में तो साथ में नहीं रहना है भले ही मैत्री का भी वही लक्ष्य हो वो भी अध्यात्म की जिज्ञासु हो लेकिन फिर भी उस नियम का पालन करते हुए तो मैं बिल्कुल अकेला ही विचरण करूंगा उपदेश दे दिया वो उपदेश के अनुसार चलेगी मैत्री भी करेगी हो सकता है वो भी ब्रह्मवादिनी बन के उसी तरह विचरण करती लेकिन विदा ली उसने तो इससे ये भी नहीं होता कि कतयनी के साथ उसने धन का बंटवारा किया हो सकता है वो भी छोड़ के चली गई हो कुछ समय बाद में छोड़ करके चली गई हो कतनी को देके चली गई और किसी को दे दिया तो ये दूसरे इस ब्राह्मण में जो हमने देखा ये जो दो कथाएं कही गई दो तरह से ये मधु विद्या का उल्लेख किया गया और इसको ब्रह्म तक पहुंचाया गया अब ब्रह्म ही इस मधुत्व मधुरत्व का कारण है उसी के कारण से ये सारा मधुरत्व है और हम परमात्मा की संरक्षण में परमात्मा के संरक्षण में रहते हुए उस प्रियता को मधुरत्व को सुरक्षा को अनुभव कर सकें वो हमें अनुभव करना चाहिए ये मधुरत्व आ जाएगा तो हमारे अंदर से भय आशंका आदि है वो हमारी उतनी उतनी हटती चली जाएगी और हम भी मधुर बन जाएंगे और मधुर पाने के लिए ही तो हम सारा कार्य कर रहे हैं ये संसार के पीछे जो भाग रहे हैं वो भी तो मधु के लिए ही भाग रहे हैं मीठेपन के लिए प्रीति के लिए सुख के लिए ही भाग रहे हैं पर ये मधु विद्या पूर्ण मधु की प्राप्ति पूर्ण प्रेम की प्राप्ति पूर्ण सुख की प्राप्ति इस तरह से होती है इसके आगे दूसरे अध्याय का छठा ब्राह्मण और इस ब्राह्मण में इन्होंने इस गुरु शिष्य परंपरा को बताया है बहुत सारे आचार्यों के ऋषियों के नाम दिए हैं इनसे इन्होंने सीखा इनसे इन्होंने सीखा बहुत सारे नाम दिए हैं और बहुत सारे नाम एक जैसे भी हैं उगोत्र नाम भी हैं और कई बार इसने उससे सीखा उससे इसने सीखा परस्पर भी सीखा है एक जैसे नाम है वो भिन्न भिन्न व्यक्ति भी हो सकते हैं और एक व्यक्ति भी हो सकते हैं परस्पर सीखने वाले और एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं वो गोत्र का नाम भी हो सकता है सब उसी तरह से चलते चले आने इस छठे ब्राह्मण में तो इन्होंने नाम दिया है, हैं और इस पूरी परंपरा को इन्होंने अंत में ब्रह्मा के साथ में जाके जोड़ा है और ब्रह्मा और उसके पीछे ब्रह्म परमात्मा तो परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया उस परम्परा को इन्होंने यहां पर बताया है तो इसमें तो नाम दिए हुए हैं और कुछ इसके अंतिम वाले में देखिए जैसे इन्होंने प्रारंभ में कहा अथ वंश पौतिश्याम तो अब पौतिमाश्य अथ वंश ये वंश परंपरा को बताया ये गुरु-शिष्य परंपरा और संतान की दृष्टि से भी हो सकता है पौतिमाश्य अब तीसरे के अंत में देखिए तो ये जो कहां कहां से है परमेष्टि न परमेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नम स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार है स्वयंभू मतलब जो स्वयं अपने आप में विद्यमान है परिभूत स्वयं में भी आता है परमात्मा के लिए परिभूत जो स्वयंभू परमात्मा है जिसको किसी ने नहीं बताया इस परंपरा को बताते बताते अंत में ब्रह्मा तक ब्रह्म तक परमात्मा तक पहुंचे और कोई कह भी उसको किसी बताया वो तो स्वयंभू है वो तो सर्वज आता है वो तो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है तो ये बहुत सारे नाम दिए हैं आज की भाषा में हम कुछ नाम हमारे परिचित हैं और कुछ बिल्कुल अपरिचित हैं नए उस समय के नाम ये रखे गए थे तो केवल नाम का यहां पर उल्लेख किया गया वृद्ध उपनिषद में और भी दो जगह पे इस परंपरा को बताया गया है लगभग ऐसा ही या कुछ बदल करके भी गुरु शिष्य परम्परा के नाम परम्परा से इतिहास से चले आ रहे अब इसी में तीसरे अध्याय का तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और तीसरे अध्याय का पहला ब्राह्मण ये तीसरे अध्याय में भी एक प्रसिद्ध कथा आती है तो ब्रह्म का ही उपदेश है उसके अंदर भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही चर्चा है तो राजा जनक की सभा के प्रसंग में है राजा जनक एक सभा बुलाते हैं और याज्ञ के नाम के व्यक्ति वहां पर भी हैं एक मैत्री हम पीछे देख करके आ रहे हैं याज्ञ के का वो हो सकते हैं जो भी हों भिन्न हो सकते हैं निश्चय नहीं कह सकता मैं लेकिन संभावना यह कि एक ही रहे होंगे उस तरह की प्रसिद्धि रही है तो उस कथा को देखिए उसको भी थोड़ा प्रारंभ करते हैं तो जनको वैदेहो हो बहु दक्षिणे न यज्ञ न ईजे जनक ने जो वैदे था विदेह राज राजा थे विधेय के राजा जनक इसी से वैदेही भी मना है वैदेही किसको कहते हैं सीता को कहा जाता है विधेय की पुत्री वैदेही उनके पिता जनक महाराजा जनक उनसे संबंधित बात है तो उन्होंने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ का यजन किया इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी दक्षिण दी गई बहुत दान दिया गया ब्राह्मणों को श्रेष्ठों को तो तत्र कुरु पांचाला नाम ब्राह्मणा अभिसमेता प्रभु वहां पर कुरु प्रदेश के और पंचाल प्रदेश के ब्राह्मण सारे बड़े लंबे क्षेत्र के ब्राह्मण वहां इकट्ठे हुए तो कुरुप्रदेश दिल्ली आसपास कुरुक्षेत्र ये सब कहा जाता है और पांचाल देश तो बहुत बड़ा क्षेत्र यानी राजा उस समय अलग अलग जो भी रहे होंगे तो वहां के बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए तो तस्यह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभुआ और राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गया कुतूहल पैदा हो गया तो इतने सारे इकट्ठे हो गए तो जिज्ञासा हमारे को भी हो जाती हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े ऋषि आ जाए ब्राह्मण आ जाए योगी आ जाए तो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती उनके भी मन में हुई क्या कौशित ऐसा ब्राह्मणा नाम अनुचान इन ब्राह्मणों में सबसे योग्य कौन है वेदों का ज्ञाता श्रेष्ठ ऋषि सबसे बड़ा कौन है इनमें ये उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई उसको पता करना था उसने एक उपाय ढूंढा उसने क्या किया सह गवाम सहस्रम अब उसने एक एक हजार गायों को एक तरफ कर दिया रोक दिया ये एक हजार और दशदश पादा एक एक आबधा बभूबू और एक एक गाय के सींग पर दस दस पात सोने के आ, मुद्रा कह सकते हैं ऐसे तो एक पल में चार पात होते हैं चौथा ही भाग जो होता है वो होगा तो एक पल को कहते हैं सोलह माशे का यानी सोलह ग्राम का कह लीजिए उसका चौथाई हो गया चार ग्राम का तो दस दस हो गए तो इसका मतलब है चालीस चालीस ग्राम चालीस चालीस ग्राम ना दस ग्राम का क्या मूल्य है आज पच्चीस हजार से जाता है अभी कम हो गया था लेकिन अभी लगभग पच्चीस मान के चलिए वो अट्ठाईस तीस तक पहुंच गया था अभी औसत माने पच्चीस हजार का तो चार तोले का एक लाख रुपए। एक एक लाख रुपए का सोना जैसे उनके सींगों पे लगा रखा हो और ऐसी ऐसी एक हजार गाय एक गायें और एक लाख को एक से गुणा करेंगे तो एक लाख दस हजार सब पे एक एक पे है ना तो सौ एक लाख होते हैं तो एक करोड़ हो जाता है और एक हजार हो तो दस करोड़ रुपया आज की दृष्टि से इतने का तो सोना सोना था और गायें थी वो तो अलग एक हजार गाय उनको एक तरफ कर दिया बड़ी बात है इसकी कोई कीमत नहीं होती और आकर के फिर आगे पूछते हैं आगे की चर्चा देखेंगे प्रणव ओ साधारण विधायक ओ